महाभारत आश्रम वार्षिक पर्व विंशोध्याय नारद जी का प्राचीन राजस्वों की तपह सिद्धि का दृष्टान्त देकर धृतराष्ट्र की तपस्या विषयक श्रद्धा को बढ़ाना तथा शतयूप के पूछने पर धृत्राष्ट्र को मिलने वाली गति का भी वर्णन करना व समुवाचन ततस्त्र मुनी शेषाज्ययु नारद पर्वत महातप दैपाएन सशिष्य सिद्धाचान्य मनीषिण सतयूपराज से वृद्ध परम धाक वैश्वान जी कहते हैं झर्मेजय तदनतर महाराजा धृतराष्ट्रुक्ति मिलने के लिए नारद पर्वत महातपस्वी देवल शिष्यों सहित महर्षि व्यास तथा सिद्ध मनीषि श्रेष्ठ मुनिगण आए उनके साथ परम धर्मात्मा वृद्ध राज पधारे थे यथाविधि तेतु त्याम तापसा परचर्य महाराज कुंती देवी ने उन सबकी यथा योग्य पूजा की वे तपस्वी ऋषि भी कुंती की सेवा से बहुत संतुष्ट हुए तत् धर्म कथास्तात चक्रुस्ते पर महात्मानम महात्मा धृतराष्ट्रम तात वहाँ उन महर्षियों ने महात्मा राजा धृतराष्ट्र का मन डगाने के लिए अनेक प्रकार की धार्मिक कथाएँ कही कथातरे तो कस्मिचि नारद कथा अकयत सर्व प्रत्यक्ष दर्श्यमान सब कुछ प्रत्यक्ष देखने वाले देवर्षि नारद ने किसी कथा के प्रसंग में यह कथा कहानी आरम्भ की नारद वाच केिपति -के श्रीमान राजा सहस्त्र सतकुतो भय सहस्युक्त सत्यूपमतामह पितामह नारद जी बोले राजन पूर्वकाल में सहस्रचिंत्य नाम से प्रसिद्ध एक तेजस्वी राजा थे जो कह कय देश की प्रजा का पालन करते थे उन्हें कभी किसी से भय नहीं होता था यहां जो ये राजर्षि सतयूप विराज रहे हैं इनके वे पितामह थे सपुत्रे राजमांस्येष्ठे परम धार्मिक सहस्त्रो धर्मात्मा प्रवेशनम धर्मात्मा राजा सहस्रचित अपने परम धर्मात्मा ज्येष्ठ पुत्र को राज्य का भार सौंप तपस्या के लिए इसी वन में प्रविष्ट हुए सगत्वा तपस पारम दीप्त वसुधा दिप पुरार प्रतिपेरे महाद्युति ये महातेजस्वी भूपाल अपनी उद्दीप्त तपस्या पूरी करके इंद्रलोक को प्राप्त हुए दृष्टपूर्व सबह सो राजमया महेंद्र सदने राजा तपसा दग्ध किल विष तपस्या से उनके सारे पाप भस्म हो गए थे राजन इन्द्रलोक में आते जाते समय मैंने उन राजर्षि को अनेक बार देखा है तथा शैलाल राजा भगदत्त पितामह तपो बले निपो महेंद्र सदनम ग इसी प्रकार भगदत्त के पिता महाराजा शैलालय भी तपस्या के बल से ही इंद्रलोक को गए हैं तथाध्रो राजा राजपमह स चापी तपस्ताले नाकपृष्ठ मिता पृष्ठद्र बज्रधारी इंद्र के समान पराक्रमी थे उन्होंने भी तपस्या के बल से इस लोक से जाने पर स्वर्गलोक प्राप्त किया था अस्म नरण्ये नृपते मातुर चात्मजुस्व नृप सिद्धि मतिम समतवान्या सम भवदा सरितांबरा सोस्म नरण्यृपते तपस्तवा दिव गरेशर मात के पुत्र पुरुकुस्तने भी हरिताओं में श्रेष्ठ नर्मदा जिन जिनकी पत्नी हुई थी इसी वन में तपस्या करके बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त की थी यही तपस्या करके वे नरेश शर्ग लोक में गए थे शसलोमातराजा राजन परम धार्मिक सम्यक स्मिन बनेल तप्वा तथो राजन परम धर्मात्मा राजा शश्रोमा ने भी इसी वन में उत्तम तपस्या करके स्वर्ग प्राप्त किया था दैपाइन प्रसादीद तपोवन राजनवाप्य दुष्प्राण दुष्प्रापा गतिमग्रम गमीष्यसी हरेश्वर जी की कृ तपोवन में अपूचे तप हो अव यहाँ तपस्या करके दुर्लभ सिद्धि का आश्र्य श्रेष्ठ गति प्राप्त करोगे त्वं चापि राजूल तपसोन्ते शयावृतः गान्धारी सहितो गन्ता गतिं तेषां महात्मनां निेष्ठ तु ते तपस्या के अन्तधारी के साथ उी महात्माओं की गति प्राप्त करोगे पांडुस्मृति ते नि बलहंत समीपग ताम सद महाराज श्रेयसा सा योगती महाराज तुम्हारे छोटे भाई पांडु इंद्र के पास ही रहते हैं वे सदा तुम्हें याद करते रहते हैं निश्चय ही वे तुम्हें कल्याण के भागी बनाएंगे तब शुश्रूषया चाधार्याशस्वी मरतुम सलोकता में वसु वधु तव युधिष्ठिर जन्य धर्म सनातन तुम्हारी और गांधारी देवी की सेवा करने से वह तुम्हारी यशस्विनी बहु युधिष्ठिर जननी कुंती अपनी पति के लोक में पहुँच जाएगी युधिष्ठिर साक्षात सनातन धर्म धर्मस्वरूप हैं अतः उनकी माता कुंती की सदगति में कोई संदेह ही नहीं है वै में तद प्रप्याम ओ नृपते दिव्य चक्षुषा प्रवेशक्षति महात्माचिष्ठिर तदनुना इतः स्वर्ग मती नरेश्वर ये सब हम अपनी दिव्य धृष्टि से देख रहे हैं विदुर महात्मा युधिष्ठिर के शरीर में प्रवेश करेंगे और संजय उन्ही का चिंतन करने के कारण जहाँ से सीधे स्वर्ग को जाएँगे वाच एकुत्वा कौरवेन्द्रो महात्मा साधम पत्निया प्रीतिमा बुव विद्वाणवाक्यम नारदस् प्रश्य चक्रे पूजा चातुलाम नारदा वैशम पान जी कहते हैं जन्मे यह सुनकर महात्मा कौरवराज धत्राट अपनी पत्नी के साथ बहुत प्रसन्न हुए उन विद्वान नरेश ने नारद जी के वचनों की प्रशंसा करके उनकी अनुपम पूजा की तत सर्वे नारदं विप्रसंगजया संपूजया मासुरति राज राग्य धृतराष्ट्र से वही पुनः पुनः संप्रहिष्ठा तदाइव राज तर समस्त ब्राह्मण समुदाय ने नारद जी का विशेष पूजन किया राजा धीतराष्ट्र की प्रसन्नता से उस समय उन सब लोगों को बारंबार हर्ष हो रहा था नारद से तो तदवाक्यम सुरज सत्यूपस्तु राजर्षि नारद वाक्यम अब्रवीत उन सभी श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने नारद जी के पूर्वोक्त वचन की भूरी भूरी प्रशंसा की तत्पश्चात राजर्षि सत्यूप ने नारज्य से इस प्रकार कहा अहो भगवता श्रद्धा कुरुराजस् वर्धिता सर्वस्या मम च महाधुते महातेजस्वी देवर्ते बड़े हर्ष की बात है कि आपने कुरराज धिताष्ट्र की यहां आए हुए सब लोगों की और मेरी भी तपस्या विषय श्रद्धा को अधिक बढ़ा दिया है अस्थि काचिद विवक्षा तो ता दिख तथा शृणु धृतराष्ट्रम प्रति नृपम दिवर्त लोकपूजिता लोकपूजित राजा धृतराष्ट्र के विषय में मुझे कुछ कहने या पूछने की इच्छा हो रही है अपनी उस इच्छा को मैं बता रहा हूं सुनिए सर्ववृत्तांत तत्वज्ञो भगवान दिव्यन चक्षुषा युक्त पश्यसी विप्र से गतिरिया विविधा आप संपूर्ण वृत्तांतों के तत्वज्ञ हैं आप योग युक्त होकर अपने दिव्य दृष्टि से मनुष्यों को जो नाना प्रकार की गति प्राप्त होती है उसे प्रत्यक्ष देखते हैं उक्तवान नृपतिनाम तम महेंद्र सेलोकता नृपतिलोका कथिता ते महामुनि महामुनि आपने अनेक राजाओं की इंद्रलोक प्राप्ति का वर्णन किया किंतु यह नहीं बताया कि ये राजा धृतराष्ट्र किस लोक को जाएंगे स्थान अप्यस्य निपते श्रोत मीक्षा म्य हम विभो तत्त के दृक कदाख्येती तन्ममाख्या तत्वत इन नरेश को जो स्थान प्राप्त होने वाला है उसे भी मैं अपने आपके मुख से सुनना चाहता हूं वह स्थान जैसा होगा और कब प्राप्त होगा यह मुझे ठीक ठीक बताइए नारदस्ते नवाक्यम सर्वनोनुगम व्याजहार सभामध्ये दिव्यदर्शि महातपः इस प्रकार प्रश्न करने पर दिव्यदर्शी महातपस्वी देवर्ति ने उस सभा में सबके को प्रिय लगने वाली यह बात कही। नारदुवाच यदीक्षयां सक्रतो गत्वा शक्रं सतीपतिं दृष्टवान् अस्मिराजर्थे तत्र पाण्डुं नराधिपम् नारद जी बोले राजा से एक गिन मैं से घूमता फिरता इंद्र लोक में चला गया और वहां जाकर सचिपति इंद्र से मिला वहीं मैंने राजा पांडु को भी देखा था तत्रेय धित राष्ट्र कथा समृप तपसो दुष्कर्म तपसे निपहम वे जो तपस्या करते हैं इनके इस दुष्कर् तप की ही चर्चा हो रही थी तत्रहम इधम अवश्रम ओम तत्राहम इधम अश्रव संक्रश वदत स्वयं वर्षाणि तेण श्रेष्ठाड़ी रागोश उस सभा में इंद्र के मुख से मैंने सुना था किन राजा धित्राष्ट्र की आयु की जो अंतिम सीमा है उसके पूर्ण होने में अब कवल तीन वर्ष ही शेष रह गए हैं तत कुेर गांधारी सहित नृप प्रयाता धृतराष्ट्रोम राजभिता कामगेन विमेन दिव्याभरणूषि ऋषिपुत्रो महाभाग तपसा दग्ध किलबिष लोकाश्च देंवगंधर्वरक्षसा स्वच्छे धर्म आत्मा उसके समाप्त होने पर ये राजा धिताष्ट्र गांधारी के साथ कुबेर के लोक में जाएंगे और वहां राजा धिराज कुबेर से सम्मानित हो इच्छानुसार चलने वाले विमान पर बैठकर दिव्य वस्त्राभूषणों से विभूषित हो देव गंधर्व तथा राक्षसों के लोकों में स्वेच्छानुसार विचरते रहेंगे पुत्र महाभाग धर्मात्मा धृतराष्ट्र के सारे पाप इनकी तपस्या के प्रभाव से भस्म हो जाएंगे राजन तुम मुझसे जो बात पूछ रहे थे उसका उत्तर यही है देवगुह्य मिदम प्रत्याम मया वह कथित महत भवंतो ही श्रुतधना दग्ध किलविचा यह देवताओं का अन्यत्र गुप्त विचार है परंतु आप लोगों अन्यन्त अन्यंत गुप्त विचार है परंतु आप लोगों का आप लोगों पर प्रेम होने के कारण मैंने इसे आपके सामने प्रकट कर दिया है आप लोग वेद के धनी हैं और तपस्या से निष्पाप हो चुके हैं अतः आपके सामने इस रहस्य को प्रकट करने में कोई हर्ज नहीं है वैश्वपाचृत्वर्षि मधुरम वच सर्वे सुमथ प्रीता बभुष पार्थिव वैश्व पाण जी कहते राजन देवर्षि के ये मधुर वचन सुनकर वे सब लोग बहुत प्रसन्न हुए और राजा धृतराष्ट्र को भी इससे बड़ा हर्ष हुआ एवं कथावा धृतराष्ट्रमण विप्र जगपुर यथा कामम ते सिद्ध गति महास्थिता इस प्रकार वे मनिषी महर्षिगण अपनी कथाओं से धृतराष्ट्र को संतुष्ट करके सिद्ध गति का आश्रय्षानुसार विभिन्न स्थानों को चले गए इति इसी महाभारते आश्रम वास के परमणि आश्रम वास परमणि इस प्रकार से महाभारत आश्रम पर्व के अंतर्गत आश्रम वास पर्व में नारिद जी का वाक्य विषयक बीसवा अध्याय पूरा हुआ